महाभारत आदि पर्व अशीति तमोध्याय शुक्राचार्य का विषपर्वा को फटकारना तथा उसे छोड़कर जाने के लिए उद्यत होना और विषपर्वा के आदेश से शर्मिष्ठा का देवजानी की दासी बनकर शुक्राचार्य तथा देवजानी को संतुष्ट करना वाचन तथा काव्यो भृगुश्रेष्ठ समन्जोरूपगम्य बृषपीणमचा विचार जन्म वह चंपान जी कहते हैं जन्मे जय देवानी की बात सुनकर भृगुश्रेष्ठ श्रेष्ठ शुक्राचार्य बड़े क्रोध में भरकर कर बृषपरवा के समीप गए वह राज सिंहासन पर बैठा हुआ था शुक्राचार्य जी ने बिना कुछ सोचे विचारे उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया धर्मचर गौरीवरा महो ही कर तुम उ राजन जो अधर्म किया जाता है उसका फल तुरंत नहीं मिलता जैसे गाय की सेवा करने पर धीरे धीरे कुछ काल के बाद वह ब्याती और दूध देती है अथवा धरती को जोत बोकर कर बीज डालने से कुछ काल के बाद पौधा उगता और यथा समय फल देता है उसी प्रकार किया जाने वाला अधर्म धीरे धीरे कर्ता की जड़ काट देता है पुत्र सुवान पश्य फलत ध्रुव पापम गुरु भुगतरे यदि वह पाप से उपार्जित द्रव्य का दुष्परिणाम अपने ऊपर नहीं दिखाई देता तो उस अन्यायोपार्जित द्रव्य का उपभोग करने के कारण पुत्रों अथवा नाती पोतों पर अवश्य प्रकट होता है जैसे खाया हुआ गरिष्ठ अन्न तुरंत नहीं तो कुछ देर बाद अवश्य ही पेट में उपद्रव करता है उसी प्रकार किया हुआ पाप भी निश्चय ही अपना फल देता है अधियानमित राजवंत जितेन्द्रियम यदातथा विप्रम कच मांगि रदाम अपापशीलम धर्मज्ञ शुश्रूष मदगृ राजन अंगिरा के पौत्र कच विशुद्ध ब्राह्मण हैं वे स्वाध्यायपरायण हितैषी क्षमावान और जितेंद्रीय हैं स्वभाव से ही निष्पाप और धर्मज्ञ हैं तथा उन दिनों मेरे घर में रहकर निरंतर मेरी सेवा में संलग्न थे परंतु तुमने उनका बार बार वध करवाया था वेधाद नधा चुहित ताम सबाधव स्था तुम तद्से राजया सह बृष पर्व ध्यान देकर मेरी यह बात सुन लो तुम्हारे द्वारा पहले वध के अयोग्य ब्राह्मण का वध किया गया है और अब मेरी पुत्री देवयानी का भी वध करने के लिए उसे कुएं में ढकेला गया है इन दोनों हत्याओं के कारण मैं तुमको और तुम्हारे भाई बंधुओं को त्याग दूंगा राजन, तुम्हारे राज्य में और तुम्हारे साथ मैं एक क्षण अहो माम अभिजाना से दैत मिथ्या प्रलापिनम यथे मम आत्मनोद बड़े आश्चर्य की बात है कि तुमने मुझे मिथ्यावादी समझ लिया तभी तो तुम अपने इस दोष को दूर नहीं करते और लापरवाही दिखाते हो बृस्पर वाह यदि ब्रह्मण घातयामे यदि वाह क्रोह्य हम शर्मिष्ठ या देवयानिम तेनाम्य सदगतिम बृस्पर्वा बोले ब्रह्मन यदि मैं शर्मिष्ठा से देवयानी को पिटवाता या तिरस्कृत करवाता हूँ तो इस पाप से मुझे सदगति न मिले na dharmam, na saavadam, जाना तो ना धर्म न मृषावादम तय जामृ भागव कई धर्मच तत्दत नो भान यद्यस्मा परमिथो ग भागव समुद्रम संप्रवेशक्षा नस्परायण भ्रुगुनंदन आप पर अधर्म अथवा मिथ्या भाषण का दोष मैंने कभी लगाया हो यह मैं नहीं जानता आप में तो सदा धर्म और सत्य प्रतिष्ठित है अतः आप हम लोगों पर कृपा करके प्रसन्न होइए भार्गव यदि आप हमें छोड़कर चले जाते हैं तो हम सब लोग समुद्र में समा जाएंगे हमारे लिए दूसरी कोई गति नहीं है यद्यवेवान्ग्छे स्व महाधिप सर्वत्यागम ततः प्रविशा हुतासनम गृहेश्वर यदि आप मुझे छोड़कर देवताओं के पक्ष में चले जाएंगे तो मैं भी सर्वस्व त्याग कर जलती आग में कूद पड़ूंगा शुक्रवाच समुद्रम प्रविशधम वादो वा, वा द्रवतासुरा दुहितुरना प्रियम छोड़ हम सक्तोहम दयिताइ शुक्राचार्य ने कहा असुरों तुम लोग समुद्र में घुस जाओ अथवा चारों दिशाओं में भाग जाओ मैं अपनी पुत्री के प्रति किया गया अप्रिय वर्ताव नहीं सह सकता क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है प्रसादताम देवजानी जीवितम यत्र योग छेम करस्ते हम इंद्र से वृहस्पति तुम देवयानी को प्रसन्न करो क्योंकि उसी में मेरे प्राण बसते हैं उसके प्रसन्न हो जाने पर इंद्र के पुरोहित बृहस्पति की भांति मैं तुम्हारे योग योगक्षेम का वहन करता रहूँगा चिंचित असुरेन्द्र वसुभागव भुवि हस्तीम के बोले भृगनंदन असुरेश्वरों के पास इस भूतल पर जो कुछ भी संपत्ति तथा हाथी घोड़े और गाय आदि पशुधन है उसके और मेरे भी आप ही स्वामी हैं शुक्रवाच यद किंचद्रविणम दैत्रेन्द्राणाम महासुर ते स्वरोमें यद्य साव जानी ने कहा महान असुर दैत्र का जो कुछ भी धन वैभव है यदि उसका स्वामी मैं ही हूँ तो उसके द्वारा इस देवयानी को प्रसन्न करो संपान वाच एवं महाकान्य वैशं पायन जी कहते हैं जन्मेजय जय शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर वृषपर्वा ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा मान ली तदनंतर दोनों देवयानी के पास गए और महाकवि शुक्राचार्य ने बिस्थ परवा की कही हुई सारी बात का सुनाई देवजानि देवयानी यदि तमेश्वरस्तातरा भार्गव नाभिजानि तत्म राजा तू बध स्वयं तब देवयान ने कहा तात यदि आप राजा के धन के स्वामी हैं तो आपके कहने से मैं इस बात को नहीं मानूंगी राजा स्वयं कहे तो मुझे विश्वास होगा वृषपवो वाच यम कामम अभि कामांसे देवयानी सुचे तत्म संप्रदा श्यामी यदि वापि दुर्लभम वृषपर्वा बोले पवित्र मुस्कान वाली देवयानी तुम जिस वस्तु को पाना चाहती हो वह यदि दुर्लभ हो तो भी तुम्हें अवश्य दूंगा देवयानीम कन्या सहस्रेण शर्मिष्ठा अनुमां तत्र ग्रद्या च मे पिता देवयानि ने मैं चाहती हूँ शर्मिष्ठा एक हजार कन्याओं के साथ मेरी दासी होकर रहे और पिताजी जहाँ मेरा विवाह करे वहाँ भी वह मेरे साथ जाए विष पर ओ उत्तिष्ठ तम गात्री शर्मिष्ठा शिघमान यम च कामय ते काम देवयानी करोत तम यह सुनकर विस्पर्वा ने धाय से कहा धात्री तुम उठो जाओ और शर्मिष्ठा को शीघ्र बुला लाओ एवं देवयानी की जो कामना हो उसे वह पूर्ण करे त्यजे दे कम कुलस्थे ग्रामस्थे कुलम त्यजेन ग्रामम त्य जनपद सार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेन कुल के हित के लिए एक मनुष्य को त्याग दे गांव के भले के लिए कुल को छोड़ दे जनपद के लिए गांव की उपेक्षा कर दे और आत्मकल्याण के लिए सारी पृथ्वी को त्याग दे वै सम्पावाच तथो धात्री त्र ग शर्मिष्ठा वाक्यम अब्रवीद उत्तिष्ठ भद्रे शर्मिष्ठे ज्ञाती नाम वै सम्पायन जी कहते हैं तब धाय ने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा भद्रे शर्मिष्ठे उठो और अपने जाति भाइयों को सुख पहुँचाओ त्यजति ब्राह्मण शिष्यान्या प्रचोदित सायम साय कामे त्वया आज बाबा सोयाचार्य देवयानी के कहने से अपने शिष्यों यजमानों को त्याग रहे हैं अतः देवयानी की जो कामना हो वह तुम्हें पूर्ण करनी चाहिए शर्मिष्ठो वाच यम सामे सा ते काम करवाण्य हम यद्यव माहू को देवयानी कृते हिमा मद दोषानम छुक्रो देवयानी चमत्कृत सन्मिष्ठा बोली यदि इस प्रकार देवयानी के लिए ही शुक्राचार्य जी मुझे बुला रहे हैं तो देवजानी जो कुछ चाहती है वह सब आज से मैं करूँगी मेरे अपराध से शुक्राचार्य जी न जाए और देवयानी भी मेरे कारण अन्यत्र जाने का विचार न करे वै सम्पान वत कन्या सहस्त्रेणता शिव कया तदाम पितुर्नोगा निश्चक्रां पुरोत्तमात् वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय तदनंतर पिता के आज्ञा से राजकुमारी शर्मिष्ठा शिविका पर आरूढ़ हो तुरंत राजधानी से बाहर निकली उस समय वह एक सहस्त्र कन्याओं से घिरी हुई थी शर्मिष्ठो वाच अहम दासी सहस्त्रे न दासी ते परिचारिका अनुत्म तत्र या श्यामी यत्र दास पिताम शर्मिष्ठा बोली देव मैं एक सहस्त्र दासियों के साथ तुम्हारी दासी बनकर सेवा करूंगी और तुम्हारे पिता जहां भी तुम्हारा विवाह करेंगे वहां तुम्हारे साथ चलूँगी देव वाचा देवयानिवाच स्तुवतो दुहिता हम तेज आचत प्रतिगृहण्यतःयमान्य दुहिता कथम दासी भविष्य देवजानी ने कहा अरे मैं तो स्तुति करने वाले और दान लेने वाले भिक्षुक की पुत्री हूँ और तुम उस बड़े पाप बाप की बेटी हो जिसकी मेरे पिता स्तुति करते हैं फिर मेरी दासी बनकर कैसे रहोगी शर्मिष्ठो आच यन के नचिदार्ता जातीकमा हो वेद अतस्ताम अनुयास्यामि ये पिता शर्मिष्ठा बोली जिस किसी उपाय से भी संभव हो अपने विपदग्रस्त जाति भाइयों को सुख पहुंचाना चाहिए अतः तुम्हारे पिता जहां तुम्हें देंगे वहां भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी वैसम पान वाचम प्रतिश्रुते विश्वपर्वण देवजानी नृप्रेष्ठ पितरम वाक्यम अब्रवीत वैश्वपान कहते हैं नृप्रेष्ठ जब विश्व की पुत्री ने दासी होने की प्रतिज्ञा कर ली तब देवजानी ने अपने पिता से कहा देवजान वाच प्रविशापी पुरम तुष्टास्मे दिवज्तम अमोघम तो विज्ञानमस्त विद्या बलम ते देवानी बोली पिताजी अब मैं नगर में प्रवेश करूंगी श्रेष्ठ अब मुझे विश्वास हो गया कि आपका विज्ञान और आपकी विद्या का बल अमोग है वह सम्पाणुवाच एव मुक्तो दुहित्रा सजश्रेष्ठो महाजशा त्रव्य स पुरम हृष्ट पूजिता सर्वदार वही वैशम कहते हैं जनमेजय अपने पुत्री देवयानी के ऐसा कहने पर महायशस्वी द्विश्रेष्ठ शुक्राचार्य ने समस्त दानों से पूजित एवं प्रसन्न होकर नगर में प्रवेश किया एतिश्री महाभारते आदि परमढ़ संभव परमि जया त्युप्त्या असीति तमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव परम में यह यातुवाख्यान विषयक असीवा अध्याय पूरा हुआ